संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व गीदड़ और बानर की कथा ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके न देने और उसका धन लेने से दोष ने पूछा पितामह जो लोग ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर मोह नहीं देते उनकी क्या गति होती है भीष्मी ने कहा बेटा जो देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देता वह जीवन भर जो कुछ होम दान तथा तो तप आदि पुण्य कर्म करता है वह सब नष्ट हो जाता है धर्मशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि एक हजार श्याम कर्ण घोड़ों का दान करने पर प्रतिज्ञा के पाप से छुटकारा मिलता है इस विषय में सियार और बानर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का दृष्टान्त दिया जाता है पूर्व काल की बात है एक सियार और बानर एक स्थान पर मिले ये दोनों पूर्व जन्म मनुष्य और परस्पर मित्र थे दूसरी योनि में उन्हें सियार सियार और वानर वानर की योनि में में में जन्म जन्म जन्म लेना पड़ा था। सियार को मरघट मुर्दे खाता देख वानर ने पुर जन्म का करके पूछा, भैया, तुमने पुर कौन सा भयंकर पाप किया था जिसके कारण तुम्हें मरघट में घृणा के योग्य सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है जवाब दिया मैंने ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया इसी पाप पाप के कारण मुझे इस योनि में जन्म लेना पड़ा है अच्छा अब तुम बताओ तुमने ऐसा क्या पाप किया जिससे वानर वानर हो गए बोला मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुराकर खा जाया करता था इसी पाप से वानर हुआ अतः विज्ञ पुरुष को कभी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए उनके साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए और यदि उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा की गई तो अवश्य दे डालना चाहिए कहते हैं इसलिए किसी को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए यदि ब्राह्मण से कोई अपराध भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए बालक दरिद्र अथवा दीन होने पर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए पहले तो उन्हें किसी बात की आशा नहीं देनी चाहिए और यदि दे दी तो पूरी करनी चाहिए क्योंकि पहले की दी हुई आशा के भंग होने पर ब्राह्मण क्रोध में भरकर जिसकी ओर देखता है उसे उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे घास फूस को आग किंतु वही ब्राह्मण जब आशा पूर्ति से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह दाता के लिए औसत के समान हो जाता है तथा उसके पुत्र पौत्र बंधु बांधव पशु मंत्री नगर और देश का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाता है इस पृथ्वी पर सहस्त्रों किरणों वाले सूर्यदेव के प्रचंड तेज की भांति ब्राह्मण का तेज भी देखने में आता है इसलिए जो उत्तम में जन्म लेना चाहता हो उसे ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा ही, प्रतिज्या की हुई वस तो वस्तु अवश्य दे डालनी चाहिए। इस लोक में ब्राह्मण को दान देने से देवता और पितर तृप्त होते हैं इसलिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को अवश्य दान दे ब्राह्मण महान तीर्थ माने जाते हैं वे किसी भी समय घर पर आ जाए तो बिना सत्कार किए उन्हें नहीं जाने देना चाहिए